संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल जनक और वशिष्ठ का संवादिष्ट ने पूछा पितामह व अक्षर तत्व क्या है जिसकी जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता तथा तो क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है वेदों के विद्वान ब्राह्मण महाभाग ऋषि तथा महात्मा जतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी है उत्तरायण आते ही आप परमधाम को पधारेंगे फिर हम लोग यह कल्याण में वार्ता किससे सुनेंगे आपको इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती अतएव आप मुझे यह क्षर अक्षर का विषय बतलाइए विष्णु जी ने कहा जैसे ठिर इस विषय में कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ एक समय की बात है सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुरवाणी में कहा भगवान जहाँ से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ इसके सिवा जो कहा गया है, उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याण में अतः तो आप इस विषय का उपदेश करें वशिष्ठ जी ने कहा जिस प्रकार इस जगत का क्षरण लय होता है उसको तथा जो कभी भी क्षरित नष्ट नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूँ सुनो देवताओं के बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होता है और दस हजार चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं इतने ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं सब और हाथ पैर वाले सब और नेत्र सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं उन्हें को बुद्धि कहते हैं वे ही योग शास्त्र में महान विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है उनके नौना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप है जो विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं यह नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं वे महातेजस्वी भगवान आत्मशक्ति से महातत्व की सृष्टि करके फिर महतत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं इनमें निराकार में साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महत्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग ज्ञान और विधि कर्म की उत्पत्ति भी तो परमात्मा से ही हुई है श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए राजस नामस और सात्विक भेद से तीन प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है उसे वैकृत सर्ग कहते हैं आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस, गंध ये पांच विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत है इन दसों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है पांचवा भौतिक सर्ग है इसके अंतर्गत आख कान नाक त्वचा और जीवा ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा तो हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं उन सब में उन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए देवता मनुष्य दानव यक्ष भूत गंधर्व किन्नर सर्प चारण, चारणाच देवर्सी निशाचर दंश कीट मच्छर दुर्गंधित कीड़े चूहे कुत्ते छान हिरण, पुलकस मृक्ष हाथी घोड़े गधे सिंह वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्त्यमान पदार्थ है तब में उन्ही तत्वों का दर्शन होता है पृथ्वी जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं यह संपूर्ण पांच भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है इसलिए इसको छर कहते हैं इसके अतिरिक्त जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत छरित होने के कारण क्षर नाम से धारण करता है छर तत्वों में सबसे पहले महत तत्व की ही सृष्टि हुई है यही क्षर का परिचय है राजन तुमने जो पूछा था उसके अनुसार यह मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है